महाभारत द्रोण पर्व भीमसेन और कर्ण का भयंकर युद्ध धृत्राट महान सूतवा मंडे संजय शोचत धृतराट बोले सुत संजय इसमें विशेषतः मेरा ही अन्याय है यह मैं स्वीकार करता हूँ इस समय शोक में डूबे हुए मुझको मेरे उसी अन्याय का फल प्राप्त हुआ है इति संजय अब तक मेरे मन में यह बात थी कि जो बीत गया सो बीत गया उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है परंतु अब यहाँ इस समय मेरा क्या कर्तव्य है उसे बताओ मैं उसका पालन अवश्य करूँगा यथा हे संयो वृत्तो ममापण संभव वीराणाम तन्मांचु श्री भूषोष्मी संया सूत मेरे अन्याय से वीरों का जो यह विनाश हुआ है वह सब कह धैर्य धारण करके बैठा हूँ संजय कर्ण उर्ण महाराज महाबलो बाण वर्षाण्य सृजता संजय ने कहा महाराज जल की वर्षा करने वाले दो बादलों के समान महाबली पराक्रमी कर्ण और भीम परस्पर बाणों की वर्षा करने लगे। विवस कर्ण मास जीवित जिन पर भीम सेन के नाम खुदे हुए थे वे शिला पर तेज किए हुए स्वर्ण में पंख युक्त बाण कर्ण के पास पहुंचकर उसके जीवन का उच्छेद करते हुए से उनके शरीर में घुस गये तथे कर्ण निर्मुक्ता इसी प्रकार कर्ण के छोड़े हुए मयूर पंख वाले सैकड़ों और हजारों बाणों ने वीर भीमसेन को आच्छादित कर दिया तय सर महाराजा संपद भी तत्र सागरो महाराज चारों ओर गिरते हुए उन दोनों के बाड़ों से वहां की से की सेनाओं में समुद्र चमू बढ़कर महान विषोपमय होने लगा भी रिंदबन। अवध्यत्यमु भीम सब रासे भीमसेन के धनुष से छूटे हुए विश्वधर सर्पों के समान भयंकर बाड़ों द्वारा सेना के मध्य भाग में आपके सैनिकों का वध हो रहा था वारण पति राजोड़ो और पैदल मनुष्यों द्वारा आधी के उखाड़े हुए वृक्षों से आच्छादित दिखाई देती थी ते व्यमान भी बचाप त्युत सरि प्राद्रताब भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा सम्रांगण में मारे जाते हुए आपके सैनिक भाग चले और आपस में कहने लगे अरे यह क्या हुआ तथोस्तम तत्सैन्यम सिंध सौबीर कौरव रोसार गई कर्ण कर्ण पांडव इस प्रकार और और के महान बाडों द्वारा सिंधु सोवीर और दल की सेना उखड़ गई और वहां से भाग खड़ी हुई ते शू राहत भूयिष्ठा स्वरतवार उज्य भीम कर्ण उच सर्वतो व्यद्रव वे सूरवीर सैनिक जिनमें बहुत से लोग मारे गए थे तथा जिनके हाथी घोड़े और रथ नष्ट हो चुके थे भीमसेन और कर्ण को छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में भाग गए नून पाथमेवास्मो ये दिवकस यम प्रभुवैह बध्य ते नो बलम शरिह अवश्य कुंती कुमारों के हित के लिए ही देवता हमें मोह में डाल रहे हैं क्योंकि कर्ण और भीम सेन के बाणों से वे हमारी सेना का वध कर रहे हैं एवं ऐसा कहते हुए आपके योद्धा भय से पीड़ित हो मार मारने का कार्य छोड़कर युद्ध के दर्शक बनकर खड़े हो गए तथा प्रवर्त नदी घोर रोपारणाजिरे e <laughs> में रक्त की भयंकर नदी बह चली जो सूर को हर्ष देने वाली और वाली और का भय बढ़ाने थी समृता गुष्य गजवाज भी हाथी घोड़े और मनुष्यों के रुद्र समूह से उस नदी का प्रागट्य हुआ था वह प्राण और घोड़े से घिरी हुई थी स्वरथण चंदे भगन चक्राक्षकोबर जात रूप परिष्कार धनुपी सुमास सुवर्ण सुवर्णपुखुर्ना चहस्रश कर्ण पांडव पंडवन निर्मुर्मुक्वपन्नगर प्राथतोमरसात खडगैश सपरस्व सुवर्ण विकृत गदाशू मुसल प्रतिष्ठ वि शक्ति परिघरपी सतग्ने चित्राभिबारत में भारत उस समय पता का हाथी घोड़े रथ रथ आभूषण टूटकर बिखरे हुए तूक तूक हुए पहिए और कुबर एवं महान टंकार शब्द करने वाले धनुष सोने के पंख वाले बाण केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान कर्ण और भीम से इनके छोड़े हुए सहस्रो नाराज प्रास तोमर फरसे सोने की गदा पट्टी भाति भाति के ध्वज शक्ति परिघ और विचित्र श्नि आदि से उस रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी कणका वलयरप्द्रंगुभ चूड़ाणिभिश मृत तनुत्रे सतल हयन भारत वस्त्र विध्वस्त चाम गजास्व मनुज थोड़ी सोड़िता पतृभ तैस्तैच विविधिन्न तत्र तत्र वसुंधरा पतिरपितौरवग्रहै माननी भरत नंदन इधर उधर पड़े हुए सोने के अंगन हार कुंडल मुकुट वलय अंगूठी चूड़ा चूड़ामणि उष्णीष सुवर्ण मय शूत्र कवच दस्ताने हार निष्क वस्त्र छत्र टूटे हुए चवर व्यजन विदीर्ण हुए हाथी मनुष्य से से से हुए पंख युक्त बाण आदि नाना प्रकार के भिन्न पतित और वस्तुओं वहां की से की भूमि ग्रहों आकाश भांति हो रही थी तैव सिद्धाराम उन दोनों के उस अत्य अलौकिक और अद्भुत कर्म को देखकर चारणों और सिद्धों के मन में भी महान विस्मय हो गया सहायस्य अच्छा सहायस्य जैसे वायु की सहायता पाकर सूखे वन तथा में तथा घास फूस में अग्नि की गति बढ़ जाती है उसी प्रकार उस महायुद्ध में भीम के साथ पुत्र की भयंकर गति बढ़ गई थी बर्ग निपाध्वजरत हतवाची नरदीप गदाभ्याताभ्या लवणम यहां मेघजालाभम सैन्यम आसी सव न अभ्याम परम जैसे दोहासी किसी से प्रेरित होकर नरकुल के वन को रौंद डालते हैं उसी प्रकार मेघों की घटा के समान आपकी सेना बड़ी दुरावस्था में पड़ गई थी उसके रथ और ध्वज गिराए जा चुके थे हाथी घोड़े और मनुष्य मारे गए थे कर्ण और भीम से ने उसे में महान संघार मचा रखा था इस श्री महाभारती द्रोण पर्वध पर्व भीम कर्ण युद्धे अष्टात्रिशदिकत तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में भीम और कर्ण का युद्ध विषयक एक अध्याय पूरा हुआ